उसी से धड़कन चल रही है पंपिंग सिस्टम है इसको बदला जा सकता अब तो बदला जा सकता है और इसकी जगह पूरा प्लास्टिक का फेफड़ा रखा जा सकता वो भी इतना ही काम करता है बल्कि वैज्ञानिक कहते हैं जल्दी ही इससे बेहतर काम करेगा क्योंकि ना वो सड़ सकेगा ना गल सकेगा वो कुछ भी नहीं होगा लेकिन एक मजे की बात है कि प्लास्टिक के फेफड़े में भी हार्ट अटैक होंगे यह बहुत मजे की बात है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 मानती है कि शरीर में कोई सात बिंदु है जहां वो ऊर्जा शरीर इस शरीर को स्पर्श करता है सातो बिंदु आपने कभी ख्याल ना किया होगा लेकिन ख्याल करना मजेदार होगा कभी बैठ जाए उघाड़े होकर और किसी को कहें कि आपकी पीठ में पीछे कई जगह सुई चुभाए आप बहुत चकित होंगे कुछ जगह वह सुई चुभाई जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा आपके पीठ पर ब्लाइंड स्पॉट हैं जहां सुई चुभाई जाएगी आपको पता नहीं चलेगा और आपकी पीठ पर सेंसिटिव स्पॉट है से जहां सुई जलई सी चुभाई जाएगी और आपको पता चलेगा अक्को 5000 साल पुरानी चिकित्सा विधि है वो कहती है जिन बिंदुओं पर सुई चुभाने से पता नहीं चलता वहां आपका ऊर्जा शरीर स्पर्श नहीं कर रहा है वो डेड स्पॉट है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 इस आशा में कि किसी दिन पुनर्जीवन उस सम्राट को फिर से जीवन मिल सकेगा तो सात साढ़े सात हजार वर्ष पुराने शरीर भी सुरक्षित पिरामिडों के नीचे पड़े उस सम्राट को जिसके शरीर को इस तरह रखा जाता था उसकी पत्नियों को चाहे वे जीवित ही क्यों ना हों, उनको भी उसके साथ दफना दिया जाता था एक दोनों ही कभी कभी सौ सौ पत्नियां भी होती थी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 खोज में पता चला है कि आपकी ऊर्जा के गति को आपके ऊर्जा के चक्रों को साधारण शिशु के स्पर्श से पुनः सक्रिय कर देता योग आसन भी आपके शरीर में किन्ही कि विशेष बिंदुओं पर दबाव डालने के प्रयोग है निरंतर दबाव से वहां की ऊर्जा सक्रिय हो जाती और विपरीत दबाव से दूसरे केंद्रों की ऊर्जा खींच ली जाती जैसे अगर आप सिर शासन करते हैं तो सिर शासन का अनिवार्य परिणाम काम वासना पर पड़ता है क्योंकि सिर शासन में आपकी ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो जाता सिर की तरफ हो जाता ध्यान रहे आपकी आदत आपकी शक्ति को नीचे की तरफ बहाने की है जब आप उल्टे खड़े हो जाते हैं तब भी पुरानी आदत के हिसाब से आप शक्ति को नीचे की तरफ बहाते लेकिन अब वो नीचे की तरफ नहीं बह रही अब वो सिर की तरफ बह रही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 जब वो शकअप करता है तो पक्षी से ऊर्जा के गुच्छे उस आदमी की तरफ भागते हुए चित्र में आए काफका का कहना है कि ये ऊर्जा हम इकट्ठी भी कर सकते हैं और मरते हुए आदमी को जैसे आज आप ऑक्सीजन देते हैं किसी न किसी दिन प्राण ऊर्जा भी दी जा सकेगी जब तक ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे तब तक, तक आदमी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 आपने कभी आकाश के पास या समुद्र के किनारे बैठ के आकाश में देखा हो तो आपको कुछ आकृतियां आंख में ऊंची नीची उठ दिखाई पड़ती सोच के कि आंख का भ्रम होगा और अब तक वैज्ञानिक समझते थे कि वो सिर्फ आंख का भ्रम है एक डिलूजन है या ये सोचते थे कि आंख पर कुछ स्पार्ट होंगे विकृत उनकी वजह से वह आकृतियां बाहर दिखाई पड़ती लेकिन विलहम रेग की खोजों ने यह सिद्ध किया कि वह आकृतियां प्राण ऊर्जा की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 ये भरोसा उसका पक्का हो जाए यह संकल्प गहरा हो जाए तो वह युद्ध के मैदान पर निर्भय चला जाएगा और वह जानता है कि उसे कोई भी नहीं मार सकता उसके प्राण तो तोते में बंद हैं और जब वो जानता है कि उसे कोई नहीं मार सकता तो इस पृथ्वी पर मारने का उपाय नहीं यह पक्का ख्याल लेकिन अगर उस सम्राट के सामने आप उसके तोते की गर्दन मरोड़ दो वो उसी वक्त मर जाए वो ख्याल से सारा जीवन विचार जीवन संकल्प जीवन है। सम्मोहन में इस पर बहुत प्रयोग किए हैं और यह सिद्ध हो गया कि बात सच है। आपको दिन लगेंगे, 30 सीटिंग लेनी पड़ेगी पंद्रह मिनट आपको बेहोश करके कहना पड़ेगा कि आपकी प्राण उड़ जाए इस कागज में और जिस दिन हम इसको फाड़ेंगे तुम बिस्तर पर पड़ जाओगे उठ ना सकोगे तीस में दिन आपको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 इसलिए तब का दूसरा सूत्र है कि मैं ऊर्जा शरीर हूं यह आधा हुआ पहला ना हो तो आप सोचते रहेंगे कि यह शरीर मैं नहीं हूं और इसी शरीर में जीते रहेंगे लोग रोज सुबह बैठ के कहते हैं कि यह शरीर मैं नहीं हूं यह शरीर तो पदार्थ है और दिन भर उनका व्यवहार यही शरीर है सत्य इतना काफी नहीं है किसी पॉजिटिव विल को किसी विधायक संकल्प को नकारात्मक संकल्प से नहीं तोड़ा जा सकता उससे भी ज्यादा विधायक संकल्प चाहिए यह शरीर में नहीं हूं यह ठीक लेकिन आधा ठीक मैं प्राण शरीर हूं इससे पूरा सत्य बनेगा तो दो काम करें इस शरीर से तादात्म छोड़ें और प्राण ऊर्जा के शरीर से तादात्म स्थापित एम्फेसिस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 आज के लिए इतना ही पर बैठेंगे पाँच मिनट धुन करेंगे सन्यासी उसमें सम्मिलित हों